शीला दीदी आप क्या कर रही हैं? देखो आशा मैं खाना बना रही हूँ आप क्या क्या बना रही हैं? मैं जीरा चावल और फ्रूट सलाद बना रही हूँ क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ मैं सब्जी और फल काटना जानती हूँ ठीक है तुम्हें चावल साफ करना आता है हाँ जरूर तो यह चावल किसी बर्तन में रख दो और अच्छी तरह धो लो फिर इसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दो आधे घंटे बाद चावल से अतिरिक्त पानी निकाल कर हटा दो ऐसा कर पाओगी बिल्कुल आधे घंटे के बाद अब देखो इस बर्तन में घी डालकर गर्म कर रही हूँ घी गर्म होने पर जीरा डालकर हल्का सा भून रही हूँ जीरा काला नहीं होना चाहिए अब तुम मसाले दालचीनी काले मिर्च लौंग और इलायची भी डाल दो देखो मैं चावल डाल देती हूँ चावल हल्का भूरा हो जाना चाहिए अब इसमें पानी डालना है मैं डालूं? ना ना, तुम हाथ जला सकती हो। थोड़ा हट जाओ। दीदी, मैं नमक तो डाल सकती न डालो और नींबू का रस भी नींबू का रस डालने से चावल का रंग और स्वाद अच्छा हो जाता है देखो आशा अभी चावल में पानी दिख रहा है नहीं दीदी चावल में पानी खत्म हो गया है चावल नरम और लंबे हो गए हैं अच्छी बात है हमारा जीरा चावल बन चुका है गैस बंद कर दो